परम पिता परमात्मा का स्मरण अग्नि स्वरूप परमात्मा अग्रणी परमात्मा रणव तो प्रेमी सज्जनों एक एक वेद मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश का आज तीसरा मंत्र विचार के लिए है मंत्र है अग्निना रईमश्नवत्त कोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवतम ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का तीसरा मंत्र है अर्थात ऋग्वेद के प्रारंभ के मंत्रों में से एक मंत्र है मंत्र में कहा गया अग्निना ना रईम अश्नवत अग्नि अग्नि के द्वारा रईम धन को ऐश्वर्य को विभिन्न गुणों को अश्नवत प्राप्त किया हम प्राप्त होते हैं अग्नि के द्वारा हम रई को प्राप्त होते हैं अग्नि के द्वारा हम रई को प्राप्त करें अग्नि के द्वारा हमने रई को प्राप्त किया है ऋग्वेद के इस तीसरे मंत्र का प्रारंभ अग्नि शब्द से हुआ अग्नि ना तृतीय विभक्ति अल हमने प्रथम मंत्र देखा था उसमें भी अग्नि शब्द सर्वप्रथम आया अग्नि ही अग्निम ईडे अग्निम शब्द आया और ऋग्वेद का दूसरा मंत्र वो भी अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और ये तीसरा मंत्र भी अग्नि शब्द से प्रारंभ हो रहा है अग्नि अग्रणी होता है आगे रहने वाला होता है उस अग्नि को बार बार प्रारंभ में ही क्यों बताया जा रहा है क्योंकि हमें भी अग्नि बनना है अग्रणी बनना है हमें आगे बढ़ना है हमें उन्नति की इच्छा है आगे बढ़ने की इच्छा है इसलिए हम अग्नि को ध्यान में रख के ये चिंतन कर रहे हैं परमात्मा ये चाहता है कि आप उन्नति करना चाहो तो अग्नि को सामने रखो अग्रणी को सामने रखो इसलिए लगातार अग्नि शब्द का प्रयोग हो रहा है पहला अंश है अग्नि ना रईम अश्नवत अग्नि के द्वारा धनेश्वरियों को विविध गुणों को हम प्राप्त करते हैं प्राप्त करें हम प्राप्त हुए हैं रई का मतलब ऐसा धन होता है ऐसे गुण होते हैं जो देने के लिए होते हैं ऐसी प्राप्ति जो हमारे लिए भी उपयोगी होती है और हम उसको दूसरों को देते भी हैं रई शब्द निरुक्त में धन के नामों में पढ़ा गया है रई अर्थात धन धन का पर्यायवाची शब्द है और ये उदक नामों में भी पढ़ा गया है जल के जो पर्यायवाची हैं उनमें भी रई शब्द का प्रयोग किया गया है धन की हमारी इच्छा है और यह धन जल की तरह चंचल भी होता है प्राप्त होता है सावधानी न रखी जाए जल की तरह उड़ भी जाता है और निकल भी जाता है सावधानी रखी जाए तो हमारे पास में रहता है दोनों नामों में इसको पढ़ा गया और निरुक्तकार ने राती शब्द में धातु है उसको ददाती कर्मणा का देने के अर्थ वाली क्रिया वाली है ईश्वर हमें यह उपदेश देना चाह रहा है कि जो भी धन हमने प्राप्त किया है गुण प्राप्त किए हैं उनको रई की दृष्टि से देखो उनमें देने का भाव भी सदा बना रहे धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति गुणों की प्राप्ति बिना देने के भाव से भी की जा सकती है उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है मुझे अपने लिए चाहिए मैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करूं और उसका उपयोग मैं अपने लिए करूं। मात्र अपने लिए धन की प्राप्ति की जा सकती है प्रयत्न किया जा सकता है इच्छा की जा सकती है लेकिन ईश्वर का यहां उपदेश है कि इस धन संपत्ति को इन गुणों को देने की दृष्टि से भी मन में रखें दूसरों को देने के लिए यह हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वो हमारे उपयोग के लिए नहीं होंगे हमारे उपयोग के लिए होते हुए भी उसे दूसरों को देना भी है ये बात साथ में रखें। ऐसा रही और इस रही को हमने किससे प्राप्त किया है तो अग्निना अग्नि के द्वारा प्राप्त किया है यहां प्रसंग में अग्नि परमात्मा है हमने जितने भी गुण प्राप्त किए हैं धनैश्वर्य प्राप्त किए हैं उसमें हमें सदा ये स्मरण रहे ये परमात्मा की सहायता से प्राप्त हुए हैं बिना परमात्मा की सहायता के मात्र मैं अपनी सामर्थ्य से इनको प्राप्त नहीं कर सकता और अन्यों की सहायता के बिना भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता अन्यों का प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग इन सब में है तो जो धन संपत्ति गुण मैंने प्राप्त किए हैं मुझे प्राप्त करने हैं उसमें अन्यों का भी अंश छिपा हुआ है अन्यों के सहयोग से मैं इसे प्राप्त कर सका हूं तो जो प्राप्ति हुई है इसमें अन्यों की भी सहभागिता अवश्य हो अन्यों को भी देना है और चूंकि इसमें परमात्मा की भी सहभागिता है इसलिए परमात्मा की इच्छा के अनुरूप इसे हमें श्रेष्ठ कार्यों में धर्म के कार्यों में प्रदान भी करना है जिन अन्य मनुष्यों से हमें सहयोग मिला है जिन अन्य प्राणियों से हमें इस धन संपत्ति को बढ़ाने में सुख सुविधा प्राप्त करने में सहयोग मिला है उनका हित तो हमें करना ही है वो ले सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं उनको आवश्यकता है लेकिन परमात्मा को हमारे से इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है उसके पास कोई न्यूनता नहीं है इसलिए उसका सहयोग पाकर के भी हम उसे कुछ दे नहीं सकते और वो चाहता भी नहीं है अपने लिए परमात्मा कुछ नहीं चाहता किंतु परमात्मा अन्यों के लिए तो चाहता है परमात्मा का सहयोग हमें मिला तो परमात्मा की इच्छा अनुसार उस धन का उन गुणों का उपयोग दान हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनके लिए परमात्मा ये दान दिलवाना चाहता है इस दृष्टि से हम परमात्मा के सहयोग का प्रतिफल परमात्मा के सहयोग के अनुरूप व्यवहार करेंगे तो अग्निना रईम अष्नवत हमने धन को प्राप्त किया है ये प्रत्यक्ष है गुणों को प्राप्त किया है लेकिन ये गुण और धर्म दूसरों के लिए भी हैं, क्योंकि दूसरों का सहयोग मिला है और परमात्मा का सहयोग मिला है परमात्मा चाहता है कि ये अन्यों के लिए भी काम में आए दूसरों को हम प्रदान करें तो आर्य की यह विनय ये विनम्रता मन में रहे मानव मात्र के मन में यह रहे कि मैंने ये धन अग्नि की सहायता से परमात्मा की सहायता से प्राप्त किया और इसे मुझे दूसरों को देना है और परमात्मा की इच्छा अनुसार भी दूसरों को देना है अग्निना रई मशन ये रई कैसा है जो परमात्मा ने हमें दिया है इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं किस रूप में बदल सकते हैं ये धन जो दूसरों को भी दिया जाना है दूसरों को देने से हमारा धन कम होगा ये पहली प्रती हमें होती है प्राप्त किया तो बढ़ा और दूसरों को दिया तो वह कम होगा उसके लिए परमात्मा हमें बता रहा है कि मेरे द्वारा जो धन दिया गया और वो अगर दूसरों के लिए लगता है दूसरों को देने वाला भी बनता है तो ये धन कैसा होगा पोषमेव ये पुष्टि करने वाला ही होगा जो धन सीधा प्राप्त किया है वो पुष्टि को देगा परमात्मा की व्यवस्था से जो हमने प्राप्त किया है वो हमें सदा पुष्टि देगा परमात्मा के द्वारा परमात्मा के विधान से जो धन ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है वो हमेशा पुष्टि देगा परमात्मा के विधान के विपरीत जो हमें प्राप्त हुआ है जो हमने प्राप्त कर लिया है वो पुष्टि नहीं देगा पुष्टि देगा तो वो हानि भी देगा परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त हुआ है परमात्मा के विधान से प्राप्त हुआ है वो तो पोषण एवं पुष्टि ही देगा अपुष्टि या हानि कभी नहीं देगा और परमात्मा के विधान के अनुसार परमात्मा की इच्छा के अनुसार जब हमने उस धन और संपत्ति को गुणों को दूसरों के लिए भी बना दिया है दूसरों को भी दिया है तब भी वो हमारी किसी प्रकार हानि नहीं करेगा वो हमें पुष्ट ही करेगा पोषम एवं दूसरों को देने से वो धन कैसे पुष्ट होगा हमारी पुष्टि कैसे करेगा प्राये तो ये बात आती है कि परमात्मा फिर उनका हमें पुण्य प्रदान करेगा भविष्य में हमें अच्छा जन्म देगा और धन देगा परमात्मा वो भी अपनी जगह ठीक है लेकिन वर्तमान में तो हमें हमारी न्यूनता दिखाई दे रही है धन चला गया समय दूसरों के लिए लग गया श्रम दूसरों के लिए लग गया परमात्मा ने आगे कहा कोशमेव दिवे दिवे प्रतिदिन दिन दिन ये पुष्टिकारक है लेकिन कैसा दिवे दिवे प्रतिदिन पुष्टिकारक है ये जो दिन चल रहा है इस दिन भी यह पुष्टि करेगा और अगले दिन भी पुष्टि करेगा प्रतिदिन यह पुष्टि करने वाला है आज पुष्टि ना करता हो भविष्य में पुष्टि करेगा ऐसा नहीं दिवे दिवे पोषम एवं प्रतिदिन पुष्टि ही करता चला जाएगा ये पुष्टि बाह्य रूप में भी होती है और आंतरिक रूप में भी होती है बाहर का रूप हो सकता है कुछ बैंक का खाता कम दिखाता हो लेकिन पुष्टि अंदर की भी होती है बाहर की पुष्टि हो गई और अंदर की पुष्टि नहीं हुई तो व्यक्ति अपने को खोखला समझता है आधारहीन समझता है उसे सुख नहीं मिलेगा दूसरों को देने से अंदर भी पुष्टि होती है भविष्य में परमात्मा की ओर से हमें पुण्य का फल मिलेगा लेकिन आंतरिक पुष्टि तो अभी ही मन को मिल रही है अभी ही प्राप्त हो रही है अंदर संतोष मिलता है सुख मिलता है आत्मवत व्यवहार होता है दूसरे के लिए हम विचारते हैं अहंकार की न्यूनता होती है विनम्रता आती है हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया ये एक संतोष आता है तो अग्निना न रईम अग्नि के द्वारा अग्नि के परमात्मा के विधानों के द्वारा जो धन हमने प्राप्त किया है और उसका उपयोग हम परमात्मा के विधान के अनुरूप कर रहे हैं तो ये पोषम एवं हमेशा पुष्टि ही करेगा और दिवे दिवे प्रतिदिन पुष्टि करेगा इसकी पुष्टि का एक और प्रकार है ये धन क्या करेगा यशसम ये यश को देने वाला होगा कीर्ति को देने वाला होगा जो धन संपत्ति परमात्मा के बिना परमात्मा के नियमों के बिना प्राप्त की जाती है उसका उल्लंघन करके प्राप्त की जाती है वो यशसम नहीं बनेगा सदा पुष्ट करने वाला भी नहीं बनेगा और वो यशस्कर भी नहीं बनेगा अप का कारण बनेगा बन सकता है बनता ही रहता है ये धन और ऐश्वर्य प्राप्त होकर के भी यश का कारण बनेगा और जब हम इसको रई बना देंगे दूसरों को देने वाला बना देंगे तब भी ये हमारे यश का कारण बनेगा यश की प्राप्ति हमारी पुष्टि करने वाली होती है हमें संतोष देने वाली होती है कोई व्यक्ति अपने आप में कितना भी धन कमा बड़े बड़े भवन बना ले बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ले बड़े बड़े खेत तैयार कर ले बाग बगीचे हो सकता है कोई उसको पूछे तक नहीं कोई उसको सम्मान तक ना दे क्योंकि वो दूसरों को देता ही नहीं है मात्र अपने स्वार्थ में लगा हुआ है और ये उस आदमी को सदा खटकेगा क्योंकि उसने ये जो इतना धन वैभव इकट्ठा किया है वो मात्र सुख के लिए नहीं किया है सुख भी वो चाहता है लेकिन इस सबको दिखा के वो अपना बढ़प्पन भी चाहता है अपना सम्मान चाहता है अपनी प्रतिष्ठा चाहता है संसार और अन्य मनुष्य किसी को बड़ा या प्रतिष्ठा वाला मात्र इतने से नहीं समझ लेते कि इसके पास बहुत कुछ है यदि वो अपने धन को अच्छे कार्यों में लगा रहा है दूसरों को सहयोग कर रहा है आवश्यकता जिनको है उन्हें आवश्यकता पड़ने पर दे रहा है तो उसका यश बढ़ेगा ये तब होगा जब परमात्मा के विधि विधान से हम इसको प्राप्त करेंगे अधर्म से प्राप्त करेंगे तो यश नहीं बढ़ेगा लोग कहेंगे तो शोषण करके इसने किया है धिकार है इसको हमें दुखी करके इसने धन पैदा किया है हमें दुखी करके स्वयं सुखों को प्राप्त कर रहा है उसके प्रति घृणा होगी देश होगा असम्मान होगा तो अग्नि के द्वारा जिस धन को हम प्राप्त करेंगे और देंगे वो यश यश को देने वाला होगा और आगे कहा वीर वीरवतम वीर वाला होगा वीर व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति उसके साथ में जुड़ेंगे अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति जिसमें है ऐसा ये धन बन जाएगा उसके वीरों का सहयोग मिलेगा बलवानों का सहयोग मिलेगा उसकी रक्षा होगी यदि धन संपत्ति बढ़ा ली जाए उसकी सुरक्षा का भय साथ में जुड़ ही जाता है कब कोई न्याय या अन्याय पूर्वक उसको छीन लेगा उसकी रक्षा कैसे होगी डर बना रहता है कोई व्यक्ति धन दे करके वेतन दे के कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी रख ले और दूसरों का सहयोग नहीं करा तो भी उसको डर बना रहेगा अब आसपास की जनता में विद्रोह हो जाए जिनका मैंने शोषण किया है कितनी सुरक्षा करेगा कितने लोगों को लगाएगा लेकिन यदि हमारा धन उचित रीति से आ रहा है उसे अच्छी जगह लगाया जा रहा है तो हमारे उस धन की रक्षा करने वाले समाज में स्वतः आ जाएंगे लोग चाहेंगे कि इसकी रक्षा हो ताकि समाज का हित होता रहे श्रेष्ठ वीरों से युक्त तो वो हो जाएगा उसकी रक्षा के लिए बलिदान करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे क्योंकि उन्हें उसमें अपनी जीवन की सार्थकता दिखाई देने लगेगी नहीं ये धन अच्छे कामों में लग रहा है अच्छी रीति से आ रहा है किसी का शोषण नहीं कर रहा है तो उसको सहयोग देने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे इससे वीर पुरुषों की प्राप्ति होती है जहां गलत तरीके से धन कमाया जाता है बहुत अधिक शोषण से और वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी रख भी लिए जाते हैं तो अनेक बार ये हो जाता है वही सुरक्षाकर्मी उसको मार के और छीन लेते हैं धन को सबको छीन जाता है उसके अंगरक्षक ही उसको मार देते हैं और स्वामी बन बैठते हैं ये सब बातें हो सकती है ये सब आशंकाएं वहां पर बनी रहती है ईश्वर का उपदेश इसके अंदर आया मंत्र में कि आर्य को श्रेष्ठ को धार्मिक को यह समझना चाहिए कि मैंने जो धन प्राप्त किया है वो परमात्मा की सहायता से प्राप्त किया है उसके आदेश के अनुरूप हमें धन को प्राप्त करना है उसके सहयोग से प्राप्त करना है और उसका अन्यों के लिए उपयोग करना है तो निश्चित रूप से ये धन हमारे लिए प्रतिदिन पुष्टिकारक होगा हमारे यश को बढ़ाने वाला होगा और वीर पुरुषों से युक्त होते हुए हम पूर्ण सुरक्षा के साथ निर्भय निर्भयता के साथ इससे युक्त रह सकेंगे इसका सदुपयोग कर सकेंगे आज के मंत्र की भावना को रखते हुए ईश्वर के उपदेश को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ...